अगर हमने पहला गणित गलत कर दिया चार पंचे तीस तो हमने जो बीस के जगह तीस दिया तो अब जितना गणित आगे लगाएंगे साहब गलत हो गया हमने अपने आप को मैं ही समझा बोलते तो है मेरा शरीर क्यों जी तुम्हारा शरीर है हाँ तो तुम नहीं हो सकते शरीर तुम बोल रहे हो मेरा शरीर मेरा मन मेरी बुद्धि जहां जहां मेरा बोल रहे हो वो तो मैं से अलग होता है मैं का तो फिर वो मैं कौन है आप किसी से पूछिए आपकी तारीफ जी आप कलेक्टर साहब है कलेक्टर अरे मैं उपाधि नहीं पूछता मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं जी आप, आप रमेश श्रीवास्तव रमेश अरे ये तो नाम है हाँ हाँ तो अरे मैं इनका परिचय पूछता हूं तो ये मनुष्य है और क्या मनुष्य ये तो इनकी बाड़ी है हम इनका परिचय पूछ रहे हैं इनका है अजीब आदमी है आप मैं अजीब नहीं हूं आप अजीब हैं आप अपना परिचय नहीं जानते और जो अपने को न पहचाने उसको पारल खाने में रहना चाहिए वो बाहर रहेगा तो खतरनाक है आप अपने को शरीर मानते और कहते हैं आज उस देश का प्राइम मिनिस्टर चार बजे मर गया चला गया उसकी बॉडी के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं तो क्यों जी जब शरीर ही है वो तो चला कौन गया वो तो कौन चला गया अगर कोई चला गया तो फिर उसको आप जानते ही नहीं वो कौन है? तो उसको हमें नहीं जाना अनाधिकाल से एक मिस्टेक केवल एक अपने को शरीर मान लिया बस फिर शरीर के साथ साथ जितने रिश्तेदार हैं मां है, है बाप है बेटा है स्त्री है पति है जीजा है साले है खोपड़ा है तमाम लंबा हो गया हो नाटक और कोई बीमार हुआ भक्त किसी का एक्सीडेंट हुआ हा कोई मरा हरे हाँ। इन लोगों का दुख भोग रहे हो अपना ही तुम्हें दुख क्या कम है क्यों ये बवान मोल ले लिया सिर पर तुमने अरे ड्यूटी करो एक्सीडेंट हो गया है फॉरन भागो हॉस्पिटल हाँ पहुंचाओ हा हा क्यों करते हो इसलिए करते हो तुम समझते हो वो हमारे लिए हमारे सुख के लिए वो हमारा रिश्तेदार है ना ना ना तो संसार में किसी के सुख के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता ये अकाश त्रिवेद का सिद्धांत हर व्यक्ति एक दिन में रिहर्सल करके देख ले बेटा अपने बेटे से कह रहा है पानी पिला दे दौड़ के गया बेटा <laughs> क्या बेटा है हमारा श्रवण तुम्हारा थोड़ी देर बाद पांच मिनट बाद बेटा प्रेम र सिद्धांत पुस्तक लाना वो बैठा मैंने कहा प्रेम र सिद्धांत पुस्तक ला दे आलमारी से फिर भी बैठा है बहरा है सुनता नहीं फिर भी बैठा है राक्षस पैदा हुआ है अभी श्रवण कुमार था अभी राक्षस हो गया पांच मिनट में बस ये हमारा संसार है हमने किसी की इच्छा पूर्ति कर दी वाह वाह वाह वाह, वा। बहुत भरे अच्छे आदमी हैं, भरे मानुस है और आप क्या क्या हैं वगैरह वगैरा उसकी इच्छा पूर्ति नहीं अरे दो कौड़ी के आदमी अपना घर वाला हो बाहर वाला हो कोई हो सर्वत्र एक नियम है वो तो हम केवल सुख चाहते हैं आनंद चाहते हैं सुखाय कर्माणी करो तिलो को न तई सुख दुपारम अंबा बिंदे तो भूयस तुखम प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख के लिए वर्क कर रहा है भागवत कह रही है तीसरे स्कंध के पांचवें अध्याय का दूसरा श्लोक अपने सुख के लिए ध्यान दीजिए जब तक वास्तविक आनंद हमको न मिल जाएगा तब तक हम केवल अपने ही सुख के लिए वर्क करेंगे और जब आनंद मिल जाएगा वो दिव्य आनंद, तो फिर अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकते दूसरे के सुख के लिए ही सब कुछ करेंगे बस ये तो बात है तो अनंत जन्म हमारे भीत गए आनंद प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि हमने समझा ही नहीं हम कौन हैं और हमारा आनंद क्या है देखिए हम दो हैं हम दो और हमारे दो आप लोगों ने पढ़ा होगा आजकल ये जगह जगह साइन बोर्ड लगा होता है हम दो हमारे दो हम दो कौन एक हम जीवात्मा एक हम शरीर ज्ञानियों का हम जीवात्मा अज्ञानियों का हम शरीर और इन दोनों का दो हम का यानी मैं जीवात्मा का सुख परमात्मा में क्योंकि उसका अंश है और शरीर का विषय संसार क्योंकि ये पंचमहाभूत का है शरीर पंच महाभूत का है बड़ी सीधी सी फिलॉसफी हमारा परमात्मा शरीर का संसार अब संसार से आत्मा को सुख देना चाहते हो इम्पॉसिबल उसका सब्जेक्ट ही नहीं है देखो आपके कान है हा ये कान क्या करते हैं सुनते हैं क्यों शब्द को पंच महाभूत का शब्द भौतिक और पंच महाभूत के कान पंच महाभूत की आंख पंच महाभूत की नासिका, हां तो क्यों जी ये जो सुनने का काम कान करता है तो आंख क्यों नहीं करती पंच महाभूत का तो पूरा शरीर है आंख भी कान भी नासिका भी रसना भी त्वचा भी नहीं जी वो आंख से तो दिखाई पड़ेगा सुनाई नहीं पड़ेगा आंख का विषय तो रूप है कान का विषय शब्द है तो क्यों जी जब पंच महाभूत के दोनों है फिर भी आंख का विषय कान से हल नहीं हो सकता तो हम स्पिरिचुअल हैं भगवान के अंश हैं हमारा सब्जेक्ट संसार कैसे हो सकता संसार हमको कैसे सुख देगा वो हमारा विषय ही नहीं है संसार तो भगवान ने बनाया है हमारे शरीर के लिए उपयोग के लिए उपभोग के लिए नहीं ठीक ठीक खाना खाओ विटामिन प्रोटीन सब आहार विहार सब संयमित मिथ्याहार जुक्ताहार आहार से युक्त जेष्ट से कर्मसु जुक्त स्वप्नओ बोध से लोगो भगवती भगवान अर्जुन से कहते हैं सब ठीक ठीक खाना पीना सोना सब अगर भ्रमण करोगे दंड मिलेगा तो शरीर के लिए संसार आत्मा के लिए भगवान दोनों कंपल्सरी है ध्यान दीजिए कुछ भोले भाले अध्यात्मारी कहते हैं संसार मिथ्या है अच्छा? संसार मिथ्या है है ही नहीं है ये मिथ्या कहने वालों का कुछ गड़बड़ है ऐसा कोई बताओ ज्ञानी जो संसार को मिथ्या कहता हो अब संसार के बिना काम चल जाए उसका पूर्ण ज्ञानी हो गया है परमहंस लेकिन पश्वादिष्ट चार विशेषाथ एक ब्रह्म सूत्र है वेद व्यास ने बनाया है कि जैसे पशु पक्षी आदि को भूख लगती है खाने की आवश्यकता पड़ती है ऐसे पूर्ण ज्ञानी को भी भूख प्यास लगती है खाना आदि कंपलसरी है तो क्यों जी ज्ञानी जी आप कहते हैं संसार मिथ्या है हाँ। तो फिर आप खाना क्यों खाते हैं हमारे संसार का हमारे संसार की हवा क्यों लेते हैं हमारे संसार का पानी क्यों पीते हैं? हमारे संसार की पृथ्वी पर चलते क्यों हैं? सनलाइट क्यों लेते हैं सब बंद कीजिए तब जाने आप संसार मिथ्या है इम्पोसिबल भगवान सत्य है भगवान से निकला हुआ संसार सत्य है लेकिन अनित्य है बस इतना अंतर है भगवान सत्य है नित्य है संसार सत्य है अनित्य है बस इतना अंतर है मिथ्या नहीं है तो संसार भी आवश्यक है अगर शरीर में आपके रोग हो गया तो आप बैठ करके भगवान का ध्यान कीजिए असंभव और दर्द हो रहा है उसी का ध्यान होगा इसलिए भौतिक बात भी कंपलसरी है शरीर भी स्वस्थ रखना है और अगर शरीर ही स्वस्थ रखते रहे आप सारे जीवन पहलवानी करते रहे आत्मा पर तो ध्यान नहीं दिया तो आपके काम क्रोध हो आपको सताकर दुखी करते रहेंगे तो शरीर आपका कितने बड़ा पहलवानी का हो जाए चैन नहीं मिलेगा पीस नहीं मिलेगी हैपीनेस नहीं मिलेगा इसलिए दोनों कंपल्सरी है किंतु अपने अपने एरिया में अंदर का आनंद चाहते हो तो संसार में सुख नहीं है ये डिसीजन लो पक्का यहां हमारा कोई नहीं हमारा मैंने आत्मा का यहाँ आत्मा का सुख कहीं नहीं हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं स्वर्ग में सुनते हैं कहीं स्वर्ग है महाभार सुख है मैंने आपको तो बताया था कल कि जमराज ने उदालक के पुत्र को नचिटेता को कहा स्वर्ग में बड़ा सुख है मान ले नचिटेता ने कहा स्वर्ग में सुख है शोभा मर्त्यस्य यद तक सर्वेन्द्रिया जलयंती तेज शोभा मतस् वो तो क्षणिक है स्वर्ग अब सर्व जीवित मल्पमे कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का छब्बीसवा मंत्र स्वर्ग को निंदनीय है हम जो आनंद चाहते अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए वो नहीं है वहां वो तो हमको तो संसार में जैसे सुख मिल रहा है भौतिक ऐसे स्वर्ग में देखने का अंतर है जैसे गाय को हरी घास में सुख मिलता है ऐसे आप लोगों को खीर पूरी हलवा में मिलता है सुख बराबर है देखने का अंतर है ए, गाय घास खाती है हम तो गल्ला खाते हैं। अरे आनंद बराबर मिलता है एक भिखारी को अपने काड़े कुरु पुत्र के आलिंगन में जो सुख मिलता है वही एक राजकुमारी को अपने सुंदर राजकुमार कुमार के आलिंगन में मिलता है उसमें अंतर नहीं है एक कुटिया अपने बच्चे को जैसे चाटती है और जैसे उसको देखकर खुशी होती है जैसे उसके हस्तन में उसका बच्चा मुंह लगाता है तो विभोर हो जाती है ऐसे संसारी स्त्रियों को होता है सबका एक हाल है कोई अंतर नहीं है हर पति खराब पति हो, हो प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट हो अलग एज से बुरे हाल में आपको टेंशन अशांति सब भिखारिये आनंद चाहिए आनंद चाहिए अब अंधे ने जोर से कहा अरे कोई आंख वाला है मुझे कृपालू के लेक्चर में पहुंचा दे दूसरे अंधे ने सुना उनने गाए तो देखी ही नहीं मैं भी अंधा हूं उनने कहा अंधे डरा मेरा हाथ पकड़ ले बस यही धोखा हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं संसार में हम चाहते हैं सुख जिससे वो हमसे सुख चाहता है वाह क्यों ब्याह किया है जी लड़की कहती है उससे सुख मिलेगा लड़के से पूछा तुमने उससे ब्याह क्यों किया हजी उससे आनंद मिलेगा अः दोनों बेवकूफो आनंद किसी के पास है ही नहीं वो क्या देगा बेचारा ओ, तुमसे चाहता है तुम उससे चाहते हो तो स्वर्ग में आनंद नहीं है मुंड को परिषद बड़े विस्तार से जवाब देता है ध्यान दो प्ला हेते अध्य रूपा अष्टादशोक्भरम कर्म पहले मुंडक के दूसरे खंड का सातवां मंत्र ये जो नाव है कर्म कांड की जिसको मैंने कल बताया था ना वर्णाश्रम धर्म कर्म से स्वर्ग मिलता है तो मुंडकों पर निष्पक्ष कहता है ये स्वर्ग जो मिलता है इससे ये ऐसा पुल है कि वह थोड़ी दूर चलकर कर ही गिर जाएगा अठारह प्रकार के जो जधिक है वे सब क्षणिक सुख देने वाले हैं कुछ दिन स्वर्ग ले रहोगे उसके बाद नीचे चले जाओगे अविद्या मंत्रे वर्तमाना पंडितम धीरा पंडितम्यमाना जंघन्य माना परियंत्र मूढ़ा अंधे नियमाना यथाधा मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे अध्याय का आठवां मंत्र पहले मुंडक के दूसरे खंड का आठवां मंत्र वे लोग घोर मूर्ख हैं जो धर्म कर्म करके स्वर्ग जाते हैं घोर मूर्ख हैं वे ऐसे मूर्ख हैं जैसे कोई अंधा अपना हाथ अंधे को दे दे और दोनों अंधे गड्ढे भेज दे, दे। स्वर्ग का हाल है फिर कहता है अविद्याम बहुता वर्तमान भयम कृता अभ्यनते बालामिणो न प्रबेदयंति रात तेरा तुरा क्षीण लोकाश्यवंते पहले मुंडक के दूसरे खंड का नौवा मंत्र वो कर्म कांड करने वाला धर्म का पालन करने वाला मूर्ख जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करता है और समझता है मैं कृतार्थ हूं वो कुछ दिन स्वर्ग में रहकर फिर वहां से गिरा दिया जाता है इष्टापूर्तम नन्या नाना बरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयते प्रमूढ़ा पृष्ठे सुकृतुभूत प्रेम लोकम हिर तरम बात ये यज्ञाधिक कर्म करके एक बात ध्यान रखना हमने कल बताया था कि छ नियम जो है यज्ञ वगैरह के उसमें एक भी त्रुटि हुई तो स्वर्ग नहीं नरक मिलेगा दंड मिलेगा लेकिन अगर छह नियम कोई ठीक ठीक पालन कर ले गया तो स्वर्ग मिलेगा लेकिन वो प्रमूढ़ोर मूर्ख है क्यों कि नाकस्थ पृष्ठे तो सुपुरभूत एवं लोकम हीन परम बात स्वर्ग से जब गिराया जाएगा वो तो कुकर शूकर कीट पतंग योनियों में पतक दिया जाएगा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा देखो हमारे संसार में जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर है मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर है जब ये हटा दिए जाते हैं या गवर्नमेंट बदल गई ये अपने घर में बैठा दिए गए तो क्या हाल होता होगा इनका वो आप लोग नहीं जानते कितना दुख होता होगा एक दिन एस पी डीएम सलाम करते थे और दरोगा भी नहीं बात करता इतना खलता होगा बेचारों तो कहा स्वर्ग का सुख होगा हजार वर्ष उसके बाद कुत्ते बने जगह जगह डंडा खा रहा है खाने को नहीं मिल रहा है भूखा सो गया इतना दुख ये सब स्वर्ग का हाल है आप लोग बहुत से हमारे देश में नाइन्टी परसेंट लोग अपने बाप के लिए पूज्यपाद स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय माने स्वर्ग में है हमारे बाप वो घोर मूर्ख है क्या क्या बताते है आप अरे तो बेदू तो कह रहा है कि जो स्वर्ग जाता है घोर मूर्ख अपना मृत क्या शरीर खोया और स्वर्ग गया चार दिन को वहां वही सुख जो हमारे यहां है और फिर उसके बाद पतन हुआ हमारे पूज्य पिताजी का सर्गवास हो गया है वो तो हमारे पूज्य पिताजी <laughs> ये हाल है हमारे देश का भारत का ये हाल है जहां गली गली में मरने के बाद बोला जाता है राम नाम सत्य है वहां के लोगों का ये फर्नीचर हाल है कि स्वर्ग का हाल नहीं जानते गीता का सिद्धांत सुनिए तेतम भुपवा स्वर्ग लोकम विशालम छीणे पुण्य मर्द लोकम विषंत नौवे अध्याय का इक्कीसवा श्लोक पुण्य करके धर्म कर्म करके स्वर्ग गए और जब पुण्य क्षीण हो गया तो मर्त लोग का मृत रूप में पटक दिए गए भागवत कहती है न स्वर्ग इंकांक्षेद ग्यारहवें स्कंद के बीसवे अध्याय का तेरहवा श्लोक आद्य तुरंत एसा लोका कर्म भी निर्मिता दुखो दरका स्तमो निष्ठा क्षुद्राना स्कंद के चौदाहवे अध्याय का ग्यारहवा श्लोक स्वर्ग के जाने वाले मूर्खों वहाँ परिणाम में दुख है वर्तमान में दुख है वहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह सबका पूर्ण अधिकार है क्यों सर्विदाए का प्रयत्न करते हो इतना कठिन साधन धर्म कर्म का पालन वर्णारिधर्म ही परित्यजंता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवंती मैं पहले अध्याय का मंत्र धर्म कर्म के पालन करने वाले तुम अज्ञानी हो इसको छोड़कर भगवान की शरण में जाओ वो तुम्हारा धर्म है तुम जीवात्मा हो तुम्हारा धर्म परमात्मा ये तो शरीर का धर्म है स्वर्ग अधिक लोग प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते थे ग्यारहवें स्कंद दसवें अध्याय का छब्बीसवा श्लोक स्वर्ग में जो सुख है भी वो तो तभी तक है जब तक आपका पुण्य समाप्त न हो जाए ये पांच साल के लिए एमएलए हुआ है मिनिस्टर हुआ है पांच साल के बाद कंपलसरी नहीं है वो पार्टी ही ना तो स्वर्ग कोई हमेशा को नहीं मिला तुमको अब जो मिला भी है वो तो भी अशांति से जुक राम पर नामचाद मंगलम भागवत ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का अठारहवा श्लोक ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा सबसे आखिरी लोक है स्वर्ग का ब्रह्मलोक आबिंचाध मंगलम आ ब्रह्म भुवना हल्लो का पुनराधर्त और जुन गीता छठवें अध्याय का आठवां श्लोक आठवें अध्याय का सोलहवां श्लोक ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा देखिए थोड़ा समझ लीजिए ग्यारह क्लास है सुख के ग्यारह नंबर एक जो सारे संसार का यानी पूरे मृत्युलोक का इस समय जितनी बड़ी दुनिया है जहा मनुष्य है लगभग दो सौ देश है इनका एक राजा हो है एक कैसे हो सकता है आजकल तो सब जनतंत्र है अपना अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है और कहीं कहीं राजा भी है तो वो दो चार छोटे मोटे देश हैं नहीं सारी दुनिया का एक राजा हो जुआवस्था हो स्वस्थ हो सुंदर हो गुणवान हो बलवान हो बुद्धिमान हो और पब्लिक भी उसके अनुकूल हो ऐसा राजा वर्तमान काल के मनुष्यों में सबसे बड़ा सुखी हम लेकिन अब चलो ऊपर को ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर एक मनुष्य गंधर्म के लोक के सुख के ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्म के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्म के लोक के सुख के ऐसे सैकड़ों देव गन्धर्म के लोक के सुख बराबर एक लोक के सुख के ऐसे सैकड़ों लोग लोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के लोक के सुख के ऐसे सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक देव लोक के सुख के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 तो जैसे हमारे यहाँ हजारपति पति लखपति को देख के कूटता है ए लखपति है हम हजार पति है लखपति करोड़पति को देखकर कर पुरता है ए करोड़पति है हम लखपति हैं ऐसे ही वहां भी है ये नीचे वाले लोग में है उसके ऊपर है वो उसके ऊपर है सब दुखी है सबका एक हाल है भीतर और बाहर भान तो है हा कलेक्टर है कमिश्नर है गवर्नर है राज्यपाल है ये प्रेसिडेंट है हाँ। तमाम चले आ रहे पब्लिक वाले भी और ऑफिसर भी और गवर्नमेंट सर्वेंट भी नमस्ते कर रहे कितना सुख मिलता होगा इनको एक खाद पत्थर सुख मिलता इनके अंदर भूत थी देखो